सबसे पहली बात तो आपको थोड़ी तेलुगु सिखा दू कोरा का मतलब होता है करी मिलता जुलता है ना पकोड़ी कोरा पकोड़ी की करी पकोड़ी इज भजिया अरे जैसे आप भजिया की करी कहें तो वैसे ही हो गया पकोड़ी कोरा अरे भाई बड़ी गलती हो गई मुझको अभी अभी सिखाया गया कि पकोड़ी कोरा नहीं बोलना है पकौड़ी बोलना है तो करी का मतलब हुआ कूरा ठीक है चलिए तो तेलुगु आपकी सही हो गई सीख लिया आपने अब पकौड़ी कूरा कैसे बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि समथिंग ऐसी बनेगी जो जिसमें पकौड़ी जैसा स्वाद हो और उसको करी की तरह खाया जा सके तो इसके लिए क्या करना है सब छोटे छोटे बैंगन ले लीजिए अब देखिए दो तरीके हो सकते हैं बैंगन को चीरा लगाइए और या बैंगन के टुकड़े काट लीजिए तो बैंगन ले लीजिए बैंगन के टुकड़े काट लीजिए और पाव भर बैंगन काफ़ी है अगर जो दो तीन आदमी खाने वाले हैं तो पाव भर बैंगन काफ़ी है अगर ज़्यादा लोग हैं तो भैया बैंगन उसके हिसाब से ले लीजिए मगर ध्यान ये रखना है कि जितना बैंगन लिया जाए लगभग उतना ही बेसन लिया जाए यानी अगर एक पाव बैंगन है तो 200 ग्राम बेसन अब थोड़ा प्याज ले लीजिए प्याज आपकी मर्जी के हिसाब से है क्योंकि प्याज का इस्तेमाल हम जिस तरह से करेंगे वो आपको बताएंगे तो प्याज हमारी इस भाजी में यानी इस सब्जी या इस करी में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है मगर केवल स्वाद के लिए प्याज हमारी करी का कॉन्स्टिटूंट नहीं है यानी कि उससे हमारी करी में कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है मगर प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करना है क्योंकि उसमें स्वाद में फर्क पड़ेगा तो साहब प्याज ले लीजिए और मिर्च पिसी हुई मिर्च चाहिए यहाँ पर तो अरे थोड़ी ज़्यादा मिर्च डालनी है तो तीन चम्मच कम डालनी है तो दो चम्मच मगर ज़ीरा दो छोटे चम्मच आपको चाहिए थोड़ा तेल क्योंकि यहाँ पर फ्राई करना है तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा नमक स्वाद के हिसाब से वो जैसा कि हमारे टीवी प्रोग्राम्स में कहते हैं ना नमक शमक तो भैया नमक शमक आप जितना चाहें उतना डालिए मगर कहा यह जाता है वो जो दिल के डॉक्टर होते हैं ना नहीं नहीं नहीं नहीं दिल के डॉक्टर वो नहीं जो दिल का इलाज करें ये वो डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो दवाई से इलाज करते हैं तो जो दिल के डॉक्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि भैया नमक का इस्तेमाल कम ही किया जाए तो अच्छा है मगर जितना स्वाद आपको आना चाहिए उतना नमक तो डालना ही पड़ेगा ना तो क्या करिए साहब जब आप बैंगन को काटेंगे ना उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि बैंगन को पकाने तक रखने के लिए आपको पानी में रखना है क्योंकि अगर आपने बैंगन को खुला रख दिया तो बैंगन काला पड़ जाएगा अब आप सोचेंगे साहब ये बैंगन काला क्यों पड़ रहा है नहीं नहीं ये तो मैं तो खाली चूंकि मैंने थोड़ा बहुत साइंस की पढ़ा है ना तो सुंदरी जी की बातों के अलावा आपको ये भी सावधान कर दे रहा हूँ कि भैया मेरी साइंस ये कहती है कि बैंगन आयरन रिच होता है तो आयरन हवा से रिएक्ट करके और ऑक्साइड बना देता है वो आपको काली मिला देता है तो साहब ठीक है तो भैया बैंगन को पानी में रख दीजिए अब प्याज जो है ना उसको छोटा छोटा काटिए बहुत ही छोटा छोटा अरे इतना छोटा नहीं यार कि दिखाई ना पड़े ग्राइंड नहीं करना है सिर्फ छोटा छोटा काटना है प्याज को छोटा छोटा काटिए और उसको सूखी कड़ाही में रोस्ट कर दीजिए वो क्यों करना है वो इसलिए करना है ताकि प्याज का प्याजीपन यानी कि जो महक है ना वो निकल जाए ज्यादा नहीं करने की जरूरत है बहुत ही थोड़ा सा अच्छा आप सोचेंगे प्याजीपन खत्म हुआ ये कैसे पता चलेगा और कहीं हमारा प्याज जल ना जाए देखिए प्याजीपन खत्म होना का पता ऐसे चलेगा कि जब प्याज में लिक्विडिटी खत्म हो जाए यानी कि उसमें जो पानी होता है ना वो आपको दिखाई पड़ेगा कड़ाही में जब आप उसको भूनेंगे तो ठीक है अब प्याज की महक निकल गई अब आप क्या करिए उसको ठंडा कर लीजिए और आपने जो बेसन लिया है ना उस बेसन में थोड़ा पानी मिलाइए थोड़ा नमक मिलाइए थोड़ी मिर्ची मिलाइए और अरे मतलब थोड़ी मतलब जितनी आपसे कही थी ना उतनी और दो चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसका एक पेस्ट बना लीजिए देखिए पेस्ट कह रहा हूँ मैं यहाँ पर यह ध्यान रखेगा कि वो बहुत लिक्विडिटा हूँ क्यों मैं पेस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस प्याज और बेसन के पेस्ट को हम वो जो हमने चीरा लगा के बैंगन रखा था ना उसमें भरेंगे उसके अंदर इसको डालने की कोशिश करेंगे उसके बाद अगर आपने बैंगन को काट लिया था छोटा छोटा तो बैंगन को इसी में लपेट दीजिए और साहब उसको तेल में अपने कढ़ाई में तेल डालिए और उसमें ये बैंगन और कैसा भी जैसे आपने चीरा लगा के बैंगन रखा है वो या जो कटा हुआ बैंगन था वो उसको जब आपने बेसन में मिला दिया उसके बाद उस तेल में रखिए उसको पकने दीजिए थोड़ा सा जब वो पक जाए तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसको बार बार हिलाना डुलाना नहीं है क्योंकि वो जो बैंगन है ना वो बहुत मैंने आपको बताया था पहले भी कि बैंगन बहुत ही मुलायम सब्ज़ी है तो साहब वो बैंगन जो है हमारा वो टूट जाए मैं तोड़ना नहीं चाहता मैं चाहता हूं उसका शेप बना रहे तो अभी उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और पानी डाल के उसको पकने दीजिए ढक दीजिए उसको अगर पकने की बात है ना तो उसको ढक देना है। और बीच बीच में बैंगन को थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए ताकि बैंगन हर ओर से पक जाए हाँ ध्यान रखना है बैंगन टूटना नहीं चाहिए बस अब यह हो गया आपका और ये सब्जी तैयार हो गई और जैसा कि हमने कहा ये सब्जी मेन डिश की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है और साइड डिश की तरह भी इस्तेमाल हो सकती है रोटी चावल के साथ में खाई जा सकती है और इसका नाम है पकौड़ी कुरा ठीक है सब तो अभी आज मैं आपको इसके साथ ही, ही एक और सब्जी बताऊंगा वो है कुाकूरा अब कुंडाकूरा क्या है कुंडा कूड़ा का मतलब है कि हम जो करी बना रहे हैं ना वो एक कुंडे में कुंडा मतलब आ, समझ लीजिए कि एक ऐसा बर्तन जो कि नीचे से यानी अरे ऐसा समझ लीजिए कड़ाही जैसा है यानी कि जो करी कड़ाही में बन रही है वो यूँ तो आपने देखा कि हमारी ज़्यादातर सब्जियां कढ़ाई में ही बन रही हैं ज़्यादातर करीज जो हम बना रहे हैं वो कढ़ाई में ही बना रहे हैं मगर ये सब्जी स्पेसिफिकली कढ़ाई में या कुंडे में ही बननी है इसीलिए इसका नाम है कुंडा करी अब साहब यहां पर क्या करना है आपको या तो बड़े बैंगन ले लीजिए या छोटे बैंगन ले लीजिए और उनके टुकड़े काट लीजिए एक बैंगन के छोटा बैंगन है चार टुकड़े कर लीजिए उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा पिछली बार की भैया बैंगन को जब भी रखना है काट के तो उसको पानी में रखना है तो पानी में रख दीजिए अब देखिए साहब इसमें थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करनी है आपको क्योंकि इसमें पहले तो तड़का लगेगा तड़के में वही उड़द तीन चम्मच जीरा डेढ़ चम्मच मिर्ची दो स्पून ये आपको रख लेना है अब इस तड़के के अलावा आपको इमली चाहिए दो चम्मच गुड़ का पाउडर एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार तेल चार चम्मच थोड़ा सा तेल इसमें ज़्यादा लग रहा है और ये आपने जब बना लिया तो इसके ये तो तड़के के लिए है इसके अलावा आपको एक छोटा पाउडर बनाना है पाउडर मतलब पोड़ी। पोड़ी जो आपको बनानी है उसमें मूंग जीरा और मिर्ची एक चम्मच तेल में उसको तड़के की तरह तैयार कर लीजिए इसको पीस लेना है ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके इसमें नमक मिला के अलग रख दीजिए अब चलिए साहब अब आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं एक तो पोड़ी तैयार हो गई और एक तड़के का सामान तैयार है अब साहब क्या करिए एक कड़ाही या जैसे हमने कहा कुंडा उसमें तीन चम्मच तेल डालिए उसमें बैंगन डालिए और बैंगन के साथ में ही इमली थोड़ा सा पानी और थोड़ा नमक डाल के उसको ढक के पकने दीजिए जब वो पक जाए तो उसके ऊपर जो तड़का आपने तैयार किया है उरद जीरा मिर्ची ये तड़का और आ पकाते समय गुड़ भी ऐड करना है आपको तो ये तड़का और पाउडर उसके ऊपर डाल दीजिए जब वो पक जाए तो बस अब आप आपकी कुंडा कूड़ा तैयार है ये खट्टे मीठी सब्जी है इसमें देखिए हमने जो गुड़ डाला है ना वो गुड़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास खटास थोड़ी ज्यादा थी तो उस खटास को बैलेंस करने के लिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है ठीक है साहब तो ये हो गई आज की हमारी दो रेसिपीज और अगले हफ्ते हम फिर आते हैं आपके पास और अगले हफ्ते हम आपके पास कुछ चटनियां लेकर के अभी आएंगे चटनियां अभी से मुंह में पानी आ रहा है मगर एक हफ्ता तो इंतजार करना ही पड़ेगा तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहदी नर्म न